पुराण गोटि रुद्र संिता नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी अत्यंत बलवान राक्षस दारूक उसका पति था उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सतपुरुषों का संहार मचा रखा था वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था उस वन का विस्तार सब ओर से सोलह योजन था दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वहीं भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वन भी चला जाता था देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था दारुका अपने पति के साथ इच्छा इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको भय देता था उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी राक्षस घबराए यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के साप से स्वयं मर जाते और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ यूँ कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे एक बार बहुत सी नावें उधर आने के लिए जो मनुष्यों से भरी थी राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांध कारागार में डाल दिया वे उन्हें बारम्बार धमकियां देने लगे उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था वह बड़ा सदाचारी भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी, थी फिर सब लोग नम शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे सुप्री को भगवान शिव का दर्शन भी होता था दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े उन राक्षसों को आया देख सुप्री के नेत्र भय से कातर हो गए वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा वैश्यपति ने कहा देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए कल्याणकारी त्रिलोकनाथ दुष्ट हंता भक्तवशिव हमें इस दुष्ट से बचाइए देव अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं प्रभु मैं आपका हूँ आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है सूर्यजी कहते हैं सुप्री के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े उनके साथ ही चार दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे सुप्री ने उनका दर्शन करके पूजन किया पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पार्शुपतास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों उनके सारे उपकरणों तथा तो सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्री की रक्षा की तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो यहां श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें शिव धर्म के उपदेशक प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें सूर्य कहते हैं इसी समय राक्षसी दारुका ने दिन चित्त से देवी पार्वती के स्तुति की देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा मेरे वंश की रक्षा कीजिए देवी बोली मैं सच कहती हूं, तेरे कुल की रक्षा करूंगी, ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी तब तक तामशी सृष्टि भी रहे ऐसा मेरा विचार है मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए यह राक्षसी दारुका देवी है मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में वलिष्ठ है अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करें ये राक्षस पत्नियाँ जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें ऐसी मेरी इच्छा है शिव बोले प्रिय यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीर राजाओं का भी राजा होगा वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा सूर्यजी कहते हैं ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापाचकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है